के पंख, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में महाभारत कथा की जानकारी अलग अलग भागों में प्रस्तुत की जा रही है। क्रोध से भरे हुए अर्जुन जयद्रथ का वध करने के लिए जा रहे थे इधर अर्जुन को रोकने के लिए दुर्योधन उसका पीछा कर रहा था पांडव सेना ने शत्रुओं पर हमला कर दिया द्रोण को रोकने के लिए दृष्टि ने उन पर लगातार आक्रमण जारी रखा इस तरह पांडव सेना तीन भागों में बटने के कारण कमजोर पड़ गई। दृष्टिम्न आचार्य के रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगे अंत में द्रोणाचार्य ने क्रोध में आकर पांचाल कुमार पर बाण चलाया सातिकी ने बाण बीच में ही काट दिया जिससे दृष्टजिम्न के प्राण बच गए दृष्टजिम्न को उसका सार्थी द्रोणाचार्य से अलग ले गया इधर सात्विकी और द्रोण में युद्ध चल रहा था जब युधिष्ठिर को पता चला, चला कि सात्यकी की, की जान खतरे में है तो वे, तो वे अपने वीरों के साथ उनकी, उनकी सहायता, सहायता में गए उसके बाद दृष्ट जिम्न बोले, दिम्न बोले। द्रोपद कुमार आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए अन्यथा आचार्य के हाथों सातिकी का वध हो जाएगा युधिष्ठिर ने एक बड़ी सेना दृष्ट जिम्न के साथ द्रोण पर हमला करने के लिए भेजी बड़े परिश्रम के बाद सातिकी को द्रोण के चंगुल से छुड़ाया गया इसी बीच श्री कृष्ण के पाँच जन्य की ध्वनि युधिष्ठिर को सुनाई दी युधिष्ठिर चिंतित हो गए वे सातिकी से आग्रह करने लगे कि आप जल्द ही अर्जुन की सहायता में चले जाएं। युधिष्ठिर के आग्रह करने पर सातिकी ने बड़ी नम्रता से कहा महाराज वासुदेव और अर्जुन ने हमें आपकी रक्षा का आदेश दिया है मैं उनकी बात को कैसे डालू आप अर्जुन की चिंता न करें। उन्हें कोई नहीं जीत सकता उधर जैसे ही साथी की युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला वैसे ही द्रोण ने पांडव सेना पर हमला करना शुरू कर दिया जिससे पांडवों की सेना कई जगह से टूट गई। यह देखकर युधिष्ठिर फिर चिंतित हो उठे और भीम से बोले तुम अर्जुन के पास चले जाओ वहां जाकर यदि तुम उनको कुशलता पूर्वक पाओ तो सिंह करना मैं समझ लूंगा कि सब कुशल है भीम युधिष्ठिर की रक्षा का भार दृष्ट जिम्न को सौंपकर अर्जुन के पास पहुंच गया अर्जुन को सुरक्षित देखकर भीम और श्रीकृष्ण ने ऐसा सिंह किया कि युधिष्ठिर समझ गए कि सब कुशल है वे मन ही मन अर्जुन को आशीर्वाद देने लगे अर्जुन शाम होने तक जयदरथ का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौट आएगा हो सकता है जयदरथ के वध के, के बाद दुर्योधन संधि कर ले इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति की कामना कर रहे थे उधर भीम सातिकी और अर्जुन के साथ मोर्चे पर घोर संग्राम हो रहा था जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था वहाँ दुर्योधन भी आ पहुँचा किंतु थोड़ी ही देर में बुरी तरह से हार कर मैदान छोड़कर भाग गया उस समय द्रोण ने उसे समझाया बेटा दुर्योधन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तुम जयदरथ की सहायता में जाओ और जो आवश्यक हो वह करो यह सुनकर दुर्योधन पुनः कुछ और सेना लेकर मोर्चे पर चला गया यहाँ भीम और कर्ण में भयंकर युद्ध हो रहा था इस युद्ध में भीम के घोड़े और सारथी मारे गए रथ टूट गया और धनुष भी कट गया भीम के ढाल के भी टुकड़े टुकड़े हो गए भीम को बड़ा क्रोध आया और वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा बैठा कर्ण ने किसी तरह अपने को भीम से बचा लिया भीम मैदान में पड़े रथ के पहिए, घोड़े इत्यादि को उठा उठा कर कर्ण पर फेंकने लगा उसी समय कर्ण चाहता तो भीम को आसानी से मार सकता था किंतु निहत्थे भीम को उसने मारना उचित नहीं समझा उसे माता कुंती को दिया हुआ वचन भी याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में नहीं मारेगा इधर अर्जुन जयद्रथ को मारने के प्रयास में था उधर भूरी श्रवा ने सातेकी को ऊपर उठाकर जमीन पर दे पटका और वो में हलचल मच गई कि सातेकी मारा गया अर्जुन ने जब देखा कि मृत से पड़े सात्विकी को भूरी श्रवा घसीट रहा है तो वे असमंजस में पड़ गए इतने में जैदरथ के बाणों के समूह आकाश में छा गए इस पर अर्जुन ने भी बाणों की बौछार जारी रखी उसके साथ ही उसी क्षण सातिकी को घसीट रहे भूरी शवा पर तान कर बाढ़ चलाया जिससे जिस उसका दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर, दूर जमीन, जमीन पर, पर जा गिरा हाथ कट जाने पर गुरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोले वृद्ध गुरेश तुमने मेरे प्रिय मित्र सातिकी का वध उस समय करने की कोशिश की जब वह अचेत सा जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था अभिमन्यु का उस समय वध किया था जब उसके हथियार टूट चुके थे कवच नष्ट हो चुका था वह इतना थका हुआ था की खड़ा होना भी मुश्किल था ऐसे, ऐसे कोमल बालक का वध करके तुम लोगों ने विजयोत्सव मनाया था ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था अर्जुन के इतना कहने पर गुरी श्रवा मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गया यह सब देखकर अर्जुन बोला मेरी प्रतिज्ञा तुम लोग जानते हो मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का मैंने प्रण किया है अतः सातिकी की रक्षा करना मेरा धर्म था अर्जुन की बातों का भूरी ने भी शांति से समर्थन किया तब तक सातिकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ ऐसी अलग कर दिया लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से बुरी श्रवा का वध हुआ उसे किसी ने भी उचित नहीं माना सभी ने उसे निकृष्ट कहकर धक्कारा अब अर्जुन कौरव सेना को तितर बितर करते हुए जद्रथ के पास पहुंच गया किंतु भी कोई साधारण वीर नहीं था वह डट कर लड़ने लगा देर तक दोनों पक्षों में युद्ध चलता रहा और धीरे धीरे सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा किंतु दोनों वीरों का युद्ध समाप्त होने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा था इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन, अर्जुन से कहा अर्जुन जयद्रथ समझ, समझ रहा है कि सूर्य डूब गया है किंतु अभी सूर्य नहीं डूबा है अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे पास, पास यही अच्छा अवसर अच्छा है श्री कृष्ण के यह वचन सुनते ही अर्जुन के गांडी से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दे दी थी कि जयदरथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना अर्जुन ने ऐसा ही किया जयदरथ के पिता राजा वृद्ध अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदन कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर ध्यान मग्न राजा की गोद में जा गिरा उनकी जब आंखें खुली और जब उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण वृद्ध क्षत्र के सिर के सौ टुकड़े हो गए जयद्रथ के वध की खबर सुनकर युधिष्ठिर की उत्साह की सीमा न रही वे दूने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े चौदहवे दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं बल्कि रात तक चलता रहा इधर कर्ण और घटोत्कच में भयंकर युद्ध हो रहा था घटोत्कच ने कर्ण को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि क्रोध में आकर इंद्र की दी हुई शक्ति का जिसे वह अर्जुन के वध के लिए रखा था वह घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया इस प्रकार अर्जुन का संकट तो टल गया किंतु भीम का प्रिय पुत्र घटोत्कच मृत्यु को प्राप्त हुआ इधर द्रोणाचार्य के बाण पान्ण से पांडवों की असंख्य सेना कट कट कर, कर, कर, कर गिरती जाती थी यह सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया अर्जुन कुछ कुचक्र रच कर ही इनको परास्त करना होगा आचार्य को परास करने के लिए उनके पास यह खबर पहुंचानी चाहिए की अश्वत्थामा मारा गया है यह पाप युधिष्ठिर ने अपने सिर पर ले लिया इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने उस लड़ाकू अश्वत्थामा हाथी को गदा से मार डाला और द्रोण के सैनिकों के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया इधर द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे तब तक उन्हें पता चला कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है उन्हें इस बात पर शक भी हुआ किंतु वे विचलित हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे युधिष्ठिर असत्य बोलने में डरे किंतु विजय प्राप्त करने की लालसा में वे जोर से बोले हाँ अश्वत्थामा मारा गया किंतु भी धीमे स्वर में बोले मनुष्य नहीं हाथी इतना सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया इसी बीच दृष्टि ने ध्यान आचार्य की गर्दन पर खड़क से वार किया जिससे आचार्य का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा महाभारत की आगे की कथा आप भाग 12 में सुन सकते हैं